देवी भागवत चौथा स्कंद भगवान विष्णु को भृगु का साप व्यास जी कहते हैं इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य ने मानो मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा दैत्यो मेरा वेद धारण करने वाले इन बृहस्पति के भुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो मैं शुक्राचार्य हूँ ये तो बृहस्पति है ये देवताओं का काम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं यह अनिश्चित है कि मेरे तुम सभी यजमानों पर इनकी धूर्तता काम कर गई आर्यों तुम्हें इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए इनसे अलग होकर तुम मेरी अनुयाई बन जाओ शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृश्य डाली दोनों एक समान प्रतीत हुए अब दैत्यों के आश्चर्य की सीमा न रही फिर तो उन्होंने निश्चय किया ये शुक्राचार्य जी है किन्तु अभी उनका मन आश्चर्य से मुक्त न था ऐसी स्थिति में उन दैत्यों को देखकर उनसे बृहस्पति ने जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे यह वचन कहा यह बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं ठगने के लिए ही उन्होंने मेरी आकृति बना ली है देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए ये तदर्श तुम्हें ठगने के निमित्त इनका यहाँ आना हुआ है दैत्यवरों तुम इनकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना मैंने भगवान शंकर से मंत्र विद्या का अध्ययन किया है उसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं देवताओं को अवश्य परास्त करा दूँगा इसमें कोई संदेह नहीं है शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया उन्होंने निश्चय कर लिया ये ही गुरुदेव शुक्राचार्य है जो वास्तविक शुक्राचार्य थे उन्होंने दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवत् थे कि कुछ भी न समझ सके बल्कि ऐसा निश्चय हो जाने के उपरांत वे असली शुक्राचार्य हमारे गुरुदेव हैं इनके द्वारा हमें सदबुद्धि प्राप्त हुई है ये बड़े धर्मात्मा एवं हितैषी हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें दस वर्षों तक निरंतर विद्या विद्याध्यन कराया है तुम जाओ बड़े धूर्त जान पढ़ते हो हम तुम्हारे शिष्य नहीं है दैत्य महान मूर्ख थे उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्य से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात उन्हें डाटा और फटकार भी सुनाई साथ ही वे बृहस्पति की शरण में चले गए उनके चरणों में मस्तक झुका प्रणाम किया इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य के मन में निश्चय हो गया कि बृहस्पति ने उन्हें खूब समझा पक्का कर दिया है और उनकी वंचना से वे विवश हैं अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को श्राप दे दिया तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा तुम्हारी हार अवसम्भावी है तुमने मेरा जो अपमान किया है इसका फल अभी थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे